भारतीय दर्शन न्याय दर्शन हेतु के भेद यह हेतु पांच प्रकार का है जैसे असिद्ध, विरुद्ध अनकांति प्रकरण सम तथा कालात्पदिष्ट पहला असिद्ध असिद्ध हेतु उस अनुमान वाक्य में है जिसमें हेतु की वास्तविकता अर्थात सच्चाई अनिश्चित हो इसके तीन निम्नांकित भेद होते हैं कौन आश्रय सिद्ध या पक्षासिध हेतु को पक्ष में रहना उचित है किंतु यहां जहां पक्ष ही एक काल्पनिक वस्तु हो वास्तव में उसका अस्तित्व ही न हो ऐसे पक्ष में हेतु ही किस प्रकार रह सकता है इसलिए यहां पक्ष जिसे आश्रय हेतु का आश्रय भी कहते हैं असिद्ध है अर्थात है ही नहीं अतएव यह आश्रया सिद्ध या पक्षासिध नाम का हेतु कहलाता है जैसे प्रतिज्ञा आकाश का कमल सुगंध वाला है हेतु क्योंकि यह कमल है उदाहरण जो कमल है वह सुगंध वाला है जैसे तालाब में उगने वाला कमल यहाँ आकाश का कमल पक्ष है सुगंध वाला होना साध्य है वह कमल है हेतु है और तालाब में उगने वाला कमल दृष्टांत है हेतु का पक्ष में रहना आवश्यक है किंतु यहां आकाश का कमल जो पक्ष है उसी का होना असंभव है आकाश में फूल होते ही नहीं इसलिए उसमें हेतु का रहना भी एक कल्पना मात्र है और इसीलिए वह सुगंध वाला भी नहीं हो सकता इसी प्रकार प्रतिज्ञा मड़ी से बना हुआ पर्वत आग वाला है हेतु क्योंकि उसमें मड़ी के पर्वत में धुआं है उदाहरण जहां धुआं है वहां आग है जैसे रसोई घर में यहां से बना हुआ पर्वत पक्ष है है आग वाला होना साध्य धुआं का होना हेतु है किंतु मड़ी से बना हुआ पर्वत वास्तव में है ही नहीं वह तो केवल काल्पनिक है इसलिए पक्ष हेतु का आश्रय नहीं हुआ और यह अनुमान आश्रय सिद्ध नाम के हेत्वाभा से दूषित है ख स्वरूप जिस अनुमान में हेतु का आश्रय पक्ष में रहना सर्वथा असंभव हो वह स्वरूपासिद नाम का हेतुआभास है जैसे प्रतिज्ञा शब्द अनित्य है हेतु क्योंकि वह शब्द आँख से देखा जाता है उदाहरण जो आँख से देखा जाता है वह अनित्य है जैसे घड़ा पुस्तक कलम इत्यादि यहां शब्द पक्ष है अनित्य होना साध्य है आँख से देखा जाना हेतु है और घड़ा आदि दृष्टांत है यह सभी को मालूम है कि हेतु अर्थात आँख से देखा जाना शब्द अर्थात पक्ष में नहीं है क्योंकि शब्द को कोई भी आँख से नहीं देखता वह तो कान से ही सुना जाता है इसलिए हेतु का स्वरूप भी असिध है अतएव यहाँ स्वरूपासिद्ध नाम का हेतुआभास है दूसरा उदाहरण लीजिए प्रतिज्ञा जलाशय द्रव्य है हेतु क्योंकि उसमें जलाशय में धुआं है उदाहरण जहां धुआं है वहां द्रव्य है जैसे सूलगति हुई लकड़ी सुलगती हुई लकड़ी या रसोई घर यहां हेतु अर्थात धुआं जल में नहीं है धुआं तो आग के साथ रहने के कारण जल में रह ही नहीं सकता इसलिए यह हेतु स्वरूप सिद्ध है तीसरा उदाहरण भी देखिए प्रतिज्ञा आत्मा अनित्य है हेतु क्योंकि वह उत्पन्न होती है उदाहरण जो उत्पन्न होता है वह अनित्य है जैसे पुस्तक घड़ा कलम आदि यहाँ उत्पन्न होना हेतु आत्मा में असंभव है क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिए हेतु का स्वरूप ही असिद्ध है